संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व भूमिदान का महत्व यशिष्ठ ने पूछा पितामह यह देना चाहिए वह देना चाहिए कहकर श्रुति बड़े आदर के साथ दान का विधान करती है तथा शास्त्रों में राजाओं के लिए अनेकों प्रकार के दान की आज्ञा है किंतु उन सब दानों में कौन सा दान सबसे उत्तम है भीष्म ने कहा बेटा सब दानों में पृथ्वी दान सबसे बढ़कर माना गया है पृथ्वी अचल और अक्षय अच्छा है वह मनुष्यों की समस्त उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने वाली है वस्त्र रत्न पशु और धन जौ आदि नाना प्रकार के अन्न पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं अथा पृथ्वी का दान करने वाला मनुष्य बहुत काल तक समृद्धशाली रहकर सुख भोगता है जब तक पृथ्वी कायम रहती है तब तक भूमि दान करने वाला मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता ही रहता है इस जगत में भूमिदान से बढ़कर और कोई दान नहीं है हमने सुना है जिन लोगों ने थोड़ी सी भी पृथ्वी दान की है वे भूमिदान का पूर्ण फल पाकर उसका उपभोग करते हैं जो इस अक्षय पृथ्वी का दान करता है वह दूसरे जन्म में मनुष्य होकर पृथ्वी का स्वामी होता है धर्मशास्त्रों का सिद्धांत है कि जैसा दान किया जाता है वैसा भोग मिलता है संग्राम में शरीर का त्याग करे अथवा इस पृथ्वी को दान दे ये दोनों ही कार्य क्षत्रियों को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाले हैं दान में दी हुई पृथ्वी दाता को पवित्र कर देती है कितना ही बड़ा पापी ब्रह्मत्यारा और असत्यवादी क्यों न हो दान में दी हुई पृथ्वी दाता के पाप को धो बहाकर उसे सर्वथा ने पाप कर देती है साधु पुरुष पापी राजाओं से भी पृथ्वी का दान ले लेते हैं किंतु और किसी वस्तु का दान नहीं स्वीकार करते अयोग के पात्र को भूमिदान लेने का अधिकार नहीं है जिस भूमि को दान में दे दिया जाए उससे स्वयं काम नहीं लेना चाहिए जीविका न होने के कारण मनुष्य क्लेश में पड़कर जो कुछ पाप कर डालता है वह सारा पाप गोचरम के बराबर भी भूमिदान करने से धूल जाता है जो राजा कठोर कर्म करने वाले और पापरायण है उन्हें पाप मुक्त होने के लिए इस परम पावन पृथ्वी दान का उपदेश करना चाहिए प्राचीन काल के लोग ऐसा मानते थे कि जो अश्वमेध यज्ञ करता है अथवा जो साधु पुरुषों को पृथ्वी दान करता है इन दोनों में बहुत कम अंतर है जो पृथ्वी का दान करता है उसे तप यज्ञ विद्या सुशीलता लोभ का अभाव सत्यवादिता गुरु शुश्रूषा और देवाराधन का भी फल मिलता है जो अपने स्वामी का भला करने के लिए रणभूमि में मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो सिद्ध होकर ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं वे भी भूमिदान करने वाले पुरुष से आगे नहीं बढ़ते जैसे माता अपने बच्चे को सदा दूध पिलाकर पालती है उसी प्रकार पृथ्वी सब प्रकार के रस देकर भूमिदाता के ऊपर अनुग्रह करती है मृत्यु काल दंड तमोगुण दारूण अग्नि और भयंकर पास ये भूमि दान करने वाले के पास नहीं पटक पाते तृप्त कर देता है दुर्बल जीविका के बिना दुखी और भूख के कष्ट से मरते हुए ब्राह्मण को उपजाऊ भूमिदान करने वाला मनुष्य यज्ञ का फल पाता है जैसे बछड़े के प्रति वात्सल्य भाव से भरी हुई गौ अपने थनों से दूध बहाती हुई उसे पिलाने के लिए दौड़ती है उसी प्रकार यह पृथ्वी भूदान करने वाले को सुख पहुँचाती है जो मनुष्य ज्योति बोई और उपजी हुई खेती से भरी भूमिदान करता है अथवा विशाल भवन बनवा कर देता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है जो सदाचारी अग्निहोत्री और उत्तम व्रत में संलग्न ब्राह्मण को भूमिदान करता है उसे कभी विपत्ति ग्रस्त नहीं होना पड़ता जैसे चंद्रमा की कला प्रतिदिन बढ़ती है उसी प्रकार दान की हुई पृथ्वी में जितनी बार फसल पैदा होती है उतना ही उसके दान का फल बढ़ता जाता है इस विषय में प्राचीन बातों को जानकर लोग पृथ्वी की गाई हुई एक गाथा कहा करते हैं जैसे सुनकर परशुराम जी ने समूची पृथ्वी का सब्जी को दान कर दी थी वह गाथा इस प्रकार है पृथ्वी कहती है मुझे दान में दो और मुझे हिदान के रूप में ग्रहण करो मुझे देकर मुझे ही पाओगे क्योंकि मनुष्य इस लोक में जो कुछ दान करता है वही उसे परलोक में मिलता है जो मनुष्य में, में पृथ्वी की इस वेद तुल्य गाथा का पाठ करता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है अत्यंत प्रबल कृत्या अर्थात मारण शक्ति के प्रयोग से जो भय प्राप्त होता है उसको शांत करने का सबसे महान साधन पृथ्वी का दान ही है भूमि दान करके मनुष्य अपने आगे पीछे की दस पीढ़ियों को पवित्र कर देता है जो वेद के समान माननीय इस भूमि गाथा को जानता है वह भी अपनी दस पीढ़ियों का उद्धार कर देता है यह पृथ्वी संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान है और अग्नि इसका अधिष्ठाता देता है राजा को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करने के बाद उसे पृथ्वी की बताई हुई गाथा सुना देनी चाहिए जैसे वह भूमि का दान करे और सत्पुरुषों के हाथ से उन्हें दी हुई वृत्ति छीन ले जिनका राजा धर्म को न जानने वाला और नास्तिक होता है वे लोग न सुख से सोते हैं और न सुख से जागते हैं अपेतु उस राजा के दुराचार से सदा उद्विग्न रहते हैं ऐसे राजा के राज्य में योग योगक्षेम नहीं प्राप्त होता किंतु जिस देश का राजा बुद्धिमान और धार्मिक होता है वहां के लोग सुख से सोते और सुख से जागते हैं वे अपने राजा के सदव्यवहार और सुंदर राज्य व्यवस्था से अत्यंत संतुष्ट रहते हैं उस राज्य में समय पर वर्षा होती तथा वहां की प्रजा योग योगक्षेम से संपन्न एवं अपने शुभ कर्मों से समृद्धाली होती है जो पृथ्वीदान करता है वही कुलीन वही बंधु वही पुण्यात्मा वही दाता और वही पराक्रमी है जो मनुष्य वेद वेद्राह्मण को धन धान्य से संपन्न करते हैं वे पृथ्वी पर सूर्य के समान देदीप्यमान होते हैं जैसे जमीन में बोए हुए बीज अधिक अन्न पैदा करते हैं उसी प्रकार भूमिदान करने से सब प्रकार की कामनाए सफल होती है आदित्य वरुण विष्णु ब्रह्मा चंद्रमा अग्नि और भगवान शंकर ये सभी भूमिदान करने वाले का आदर करते हैं समस्त जीव पृथ्वी से ही उत्पन्न और पृथ्वी में ही लीन होते हैं अंडत पीजप पिंडज स्वेदज और उद्भिज इन चार प्रकार के प्राणियों का शरीर पृथ्वी का ही कार्य है पृथ्वी इस जगत की माता और पिता है इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है यदि इस विषय में जान का लोग बृहस्पति और इंद्र के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं प्राचीन काल में जब इंद्र ने बहुत सी दक्षिणा देकर बड़े बड़े सौ यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो विद्वानों में श्रेष्ठ बृहस्पति जी से पूछा भगवान किस वस्तु का दान करने से स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है जिसका फल अक्षय अच्छा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो वही दान मुझे बताने की कृपा कीजिए बृहस्पति जी ने कहा इंद्र जो बुद्धिमान सुवर्ण और पृथ्वी का दान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है मैं तो भूमि दान से बढ़कर और किसी दान को नहीं मानता अन्य विद्वानों की भी यही सम्मति है जो अपने स्वामी का भला करने के लिए युद्ध में मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो योग युक्त होकर ब्रह्मलोक में जाते हैं वे भी भूमिदान करने वाले से आगे नहीं बढ़ते भूमिदान करने वाला मनुष्य अपनी पांच पीढ़ी तक के पुर्जों का और छह पीढ़ियों तक पृथ्वी पर आने वाली संतानों का इस तरह कुल ग्यारह पीढ़ियों का उद्धार करता है जो रत्नों की दक्षिणा से युक्त पृथ्वी का दान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है भूमिदान करने वाले को परलोक में मधु घी दूध और दही की धारा बहाने वाली नदियां तृप्त करती है राजा भूमि दान करने से सब पापों से छुटकारा पा जाता है भूमिदान से बढ़कर और कोई दान नहीं है जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी को श, श, शस्त्रों से जीतकर कर ब्राह्मण को दान दे देता है उसकी कृति संसार के लोग तब तक गाया करते हैं जब तक यह पृथ्वी कायम रहती है जो परम पवित्र और समृद्ध रूपी रस से भरी हुई पृथ्वी का दान करता है उसको उस दान के प्रभाव से अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है जो राजा ऐश्वर्य और सुख चाहता हो उसे सदा सुपात्र ब्राह्मण को भूमि दान करना चाहिए मनुष्य पृथ्वी दान के साथ ही समुद्र नदी पर्वत वन तालाब कुआं, झरना सरोवर स्नेह अर्थात घृत आदि और सब प्रकार के रसों के दान का भी फल प्राप्त करता है बहुत से दक्षिणा देकर अग्निष्टोम आदि यज्ञ करने पर भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो दान करने पर मिलता है छीन लेने वाला अपने दस पीड़ियों को नरक में ढकेलता है तथा स्वयं भी नरक में पड़ता है जो देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता है तथा जो देकर फिर ले लेता है वह मृत्यु की आज्ञा से वरुण पास में बंधकर तरह तरह के कष्ट पाता है जिसकी जीविका का कोई साधन नहीं है ऐसे ब्राह्मण की दूसरों से मिली हुई वृत्ति कभी नहीं छीननी चाहिए दरिद्र ब्राह्मण अपना खेत छिन जाने पर दुखी होकर जो आंसू बहाते हैं वह वा छीनने वाले की तीन पीढ़ी का नाश कर देता है जो राज्य से भ्रष्ट हुए राजा को फिर राज सिंहासन पर बिठा देता है वह पुरुष वर्ग में जाता है जिस भूमि पर गन्ना जौ अथवा गेहूं की खेती लढ़ा रही हो जहां गौ और घोड़े आदि वाहनों की भरमार हो जिसके भीतर खजाना गड़ा हुआ हो तथा जो सब प्रकार के रत्न में उपकरणों से अलंकृत हो ऐसी भूमि को अपने बाहुबल से जीतकर जो राजा दान कर देता है उसे अक्षय लोक मिलते हैं उसका वह दान भूमि यज्ञ कहलाता है जो पुरुष पृथ्वी का दान करता है वह अपने सब पापों का नाश करके विशुद्ध और सत्पुरुषों के आदर का पात्र हो जाता है जगत में सज्जन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं जैसे पानी में पड़ी हुई तेल की बूंद सब ओर फैल जाती है उसी प्रकार दान की हुई भूमि में जितना जितना अन्न पैदा होता है उतना ही उतना उसके दान का महत्व बढ़ता जाता है पृथ्वी दान करने वाले मनुष्य को अमृत उत्पन्न करने वाली भूमि प्राप्त होती है भूमिदान के समान दान माता के समान गुरु सत्य के समान धर्म और दान के समान कोई खजाना नहीं है भीष्मी कहते हैं बृहस्पति जी के मुंह से भूमिदान का यह महात्म सुनकर इंद्र ने धन और रत्नों से भरी हुई यह पृथ्वी उन्हें दान कर दी जो पुरुष श्राद्ध के समय पृथ्वीदान के इस महात्म को सुनाता है उसके श्राद्ध कर्म में पितरों का अर्पण किए हुए भाग राक्षस और असुर नहीं लेने पाते पितरों के निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय अच्छा होता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को यह दान का महात्मा अवश्य सुनावे युधिष्ठिर इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सब दानों में श्रेष्ठ पृथ्वीदान का महात्मा सुनाया है